ओ नो मित्रु श नो भव यम श्रो बृहस्पति श नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायब वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा से ब्रह्म वदिष ऋत वा सत्यम व्या तमत तद्भक्ता शातिशाशा ओं सहनावत सहनुभुन सह वीकर वह तेजस्विनाषा ओ शांति शांति शांति ओ यसा आत्म छंदो्योध्यमृता समेंद्रो धया मेधया अमृतारणियासम अमृतस्य मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्ण आभ्यां भूरिविश्रम ब्रह्मण कोशो मेधया पीता श्रुत ओम गोपाया शांति शांति शांति ओं आहम से रेलिवा कीर्ति पृष्ठ और त्रत्रो वाजिनेव स्वृतमस्मे द्रविण सवर्चस सुनेमृतोदावचनम शांति शांति हम्म hmm. निकल देखता था। तमेतम सर्वे तमेत अख्यमतरेतराध्याण प्रमे व्यवहार लौकिका प्रवृत्ता प्रवृत्ता ये अविद्या जो है उसका लक्षण क्या है? अध्यास जो किया है अविद्या उसको सामने करके ही उसको आधार करके ही सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार सब कुछ हो रहा है लौकिका वैदिकाश्च लौकिक व्यवहार भी ऐसा है ये भी ऐसा ही है तो और लौकिक प्रतिकार में भी देखा हम्म अभी देखा। तो बोलो सर्वा च शास्त्र सर्वाण्च् विधि प्रतिषेधमोक्ष कथं पुनः पुनः अविद्यावया प्रत्यक्षादीन प्रमाणन शास्त्र ची उच्य तो वैदिक कर्म में भी यही आधार है और तो ब्राह्मण इसको करना क्षत्रियको करना ऐसा बहुत कुछ है है ना अभी वो यज्ञ के जाते समय युद्ध को जाते समय वो रथ जो है रथों को क्षेम के लिए अच्छा रहना इसके लिए एक यज्ञ करता है वो यज्ञ करने वाला तो ब्राह्मण है करने वाला रथकार है मतलब वो रथ को तैयार करने वाला है ना वही करना है यज्ञ को बाद में प्राणी है जंगल में और कुछ ना कुछ ऐसा याद ही आ गया कुछ तो उसको क्षेम के लिए एक तो यज्ञ करना है वो करने वाला ब्राह्मण है लेकिन करने वाला वहाँ का व्याद है।, है ना इसलिए वो आजकल के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में वो मत फंस जाना मतलब नहीं उनको कुछ नहीं है वो कुछ नहीं जानते हैं। है ना यहाँ पर ये सब कुछ ओ, इसका रिजर्व कर लिया कोई नहीं करना ऐसा बोल दिया ऐसा थोड़ा वो कुछ नहीं जानता है ऐसा बोलता है है ना इसलिए वो कौन कौन क्या क्या करना है सब कुछ है है ना अभी वो यज्ञ करने वाला अग्निहोत्र रखने वाला कौन वना पूजा वो बाल काला रहना बूढ़ा नहीं है है ना अभी वो वज्ञ में बूढ़ लोगों को नहीं बिठाता है करने के लिए युवक होनी चाहिए है ना और ब्राह्मण को आठ साल के अंदर उपनयन होना और क्षत्रिय को बारह में होना बारह के अंदर और वैश्य को सोलह के अंदर होना यह शास्त्रीय है।, है ना इस प्रकार वो, वो रखा है वो वर्ण को रखा है इस इसके आधार पर ही होना है वे सब कुछ अध्यास ही है, है ना? इसलिए ये भी सब कुछ अध्यास जो है उसको पुरस्कृत सर्वे प्रमाण व्यवहार। अभी सर्वांश शास्त्राणी विधि प्रतिषेध मोक्ष प्राणी सारी शास्त्र कह विधि प्रतिषेध मोक्ष प्राणी शास्त्र में क्या क्या है कर्मकांड में क्या है विधि करना है प्रतिषेध नहीं करना है मोक्ष मोक्ष के लिए क्या करना है ना इतना ना अभी विधि प्रतिषेध सब कुछ बोला और कोई कुछ नहीं कर सकता है इसलिए क्या बोलता है ओ, आम, वो वाकई भूल गया मुझे मेहता है मतलब वो जो शास्त्र जिसको निषिद्ध नहीं करता है ऐसा नहीं करना है ना वो समर्थवान होना सब कुछ जानना ऐसा आदमी ही कर सकता है बहुत कुछ है ना? इसलिए ये सब कुछ कर्म जो है विधि प्रतिषेध मोक्ष प्राणी मोक्ष उपासना करो ये करो ऐसा करो बोलता है यज्ञ दानेन तपसाना शिकेना बोलता है एक सब कुछ करता है है ना कथम अविद्याण प्रत्यक्षाधीन प्रमाणी शास्त्रि बोल रहा है सब कुछ ऐसा है वो अविद्या पुरस्कार करके जिसको अविद्या है वो ही करना है करता करना पड़ता है ऐसा कैसा बता सकते हैं आप वो अविद्या लोगों के लिए विषय का विषय ही है प्रत्यक्षाधीन प्रमाणु शास्त्राणिचा कैसा हो सकता है पूछा उत्तर दे पशा उत्तरदी दियादिष अहम मनरहत प्रमापत्तृत् प्रमाण प्रमाण प्रवृत्तिपत् न ही नच अय प्रत्यक्षाद्यवहारस्तरे व्यवहारस्मस् अन्यस्ता देह कचिद व्याप्रीय न चन सर्वस्स असंगस्यात्मन परमातृत्व उपपद्यते देखो यहाँ पर ओ परमातृत्व प्रमाण परमेव व्यवहार है इसमें पहला है वही आधार है ना ये क्या है देहेन्द्रिया जो अहम ममाभिमान रहित है ना जो एक है ओ अहम ममाभिमान नहीं है मैं हूं ये मेरा है ऐसा वो जिसको नहीं है अहम ममा अभिमान रहित परमातृत्व तो अनुपतो ओ परमातृत्व तो नहीं आएगा मैं देख रहा है मैं देख रहा है मैं मैं मैं बोलता है ना ओ प्रमात हो समन्वय नहीं होता है उससे है ना इसलिए प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्ते प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्ति प्रमाण प्रवृत्ति मतलब ओ प्रमाण, प्रमाण व्यवहार में प्रवृत्त होना ये नहीं होता है है ना नहीं इंद्रिया अनुपादा प्रत्यक्षाद व्यवहार संभवती वो इंद्रियों को छोड़कर प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं हो सकता है सिर्फ देखना नहीं है वो सुनना है ये है उसमें वैसा नहीं हो सकता है इंद्रिया अनुपात प्रत्यक्षादि व्यवहार न न संभवती नंत्रण इंद्रिया व्यवहार संभवती वो सिर्फ इंद्रिया ऐसा वो कैमरा ऐसा नहीं है इंद्रिय मतलब वो कैमरा को रखा है वो रिकॉर्ड कर रहा है उसमें प्रश्न ही नहीं आता है है ना वो उसमें नहीं है परमात्र नहीं है जिसको इंद्रिय है वो परमाता एक है उसमें ही है इसका मतलब क्या है अधिष्ठान मंत्रेण इंद्रिया नाम व्यवहार न संभवती इंद्रियों का एक अधिष्ठान मतलब एक जीव होना है चेतन होना है ना व्यवहार के लिए इंद्री तो चाहिए वो इतना ही नहीं वो इंद्र का अधान के साथ रहना है है ना बाद में जी भाई अध्यस्तात्म भाव देहे ना कश्चित कच्चित व्याप्रिय थे है ना ओ इंद्रिया अच्छा अच्छा अधिष्ठान है शरीर को ले शरीरली शरीर ले शरीर। इंद्र व्यवहार न संभव भाव दे कचिद है ना? वो अध्यास नहीं नही देश है ना? ओ, ओ, ओ, ये वो ये कुछ व्यापार नहीं हो सकता है है ना? जो है वो अध्यास के साथ रहा क्या जी है नर्वस्म असती अभी तीन पॉइंट बोला इंद्रिय है इंद्रिय वो अधिष्ठान शरीर है शरीर में अध्यास है इतना ही रहने वो ये तीनों ये जब रहता है तभी प्रमाण परम व्यवहार हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता है असंग से आत्मन नए तस्वीर ये वो तीनों तीनों में एक भी नहीं छोड़ सकता है तीनों रहना असती असंग आत्मन परमातृत्व उपपद्य थे असंग है ना? है ना केवल आत्मा है मतलब ज्ञान है उसको इसमें अध्यास नहीं रखा है उसमें परमातृत्व तो कैसा आ सकता है क्योंकि मूल में क्या है इंद्रिय हो देह देह में अध्यास रहा तो हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता है ना बोलो नंतरेणा प्रमाण प्रवृत्तिरस्ती प्रमाण प्रवृत्ति परमात्र को ही छोड़ दिया प्रमात्रही है नहीं है तब प्रमाण प्रवृत्ति कैसा हो सकता है प्रमाण वो काम करने का शुरू करना है ना प्रवृत्ति ये प्रवृत्ति कैसा हो सकता है नहीं हो सकता तस्मात तस्मात बोलो प्रमाणानि प्रमाणानि शास्त्रानि शास्त्रानि अवद्य प्रत्यक्षा प्रमाण प्रमाणानि इस प्रमाणानि शास्त्रानि शास्त्र सारे प्रमाण और शास्त्र आगम प्रमाण भी अविद्यावयाण्य अविद्या लोगों का ही है उनका ही विषय है समझ आ है ना अभी देखो इसका मतलब क्या कहेगा ये ओ प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है लौकिक हो वही देखो लौकिक में चार प्रमाण आ जाता है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति है ना और शास्त्रीय विचार में आगम आ जाता है ये सब व्यवहार आविद्य ऐसा कहा इसका मतलब क्या है है ना अविद्यावान विषय ही है इसका मतलब क्या है है ना क्योंकि लोगों में बहुत विचित्र भाव रहता है ज्ञानी आत्मा है आत्मा में व्यवहार नहीं है इसलिए ज्ञानी में भी कुछ नहीं हो सकता इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग भी क्या बोला है वो मरने तक उसको अविद्या रहता ही है बोलता है इसको बोलता है अविद्यालेश बोलता है विद्यालय मतलब क्या है उनके मन में क्या है धारणा कुछ ना कुछ व्यवहार होना है देखो मुखिया को जाना है कपड़ा धोना है इतना ही रखो वो तो व्यवहार हो गया मतलब उसके विद्यालय है थोड़ा उसको दृष्टांत तो भी देता है देखो वो ये बास्केट है उसमें कुछ ना कुछ रखा था उसको हटा दिया तभी तो गंध है उसका है ना उसी प्रकार अविद्या छोड़ दिया हो तो ठीक है लेकिन उसका कुछ ना कुछ है ऐसा बल था थोड़ा हमश है।, है ना ये कल्पना बहुत गलत है क्योंकि अविद्या अविद्याश ऐसा बोलते हैं क्या हो गया वो वो बोलता है ना जी एक जैसे तो, तो पिट इसको क्या बोला गड्ढा गड्ढा एक पिट है नहीं लॉन्ग जंप करके करसके ले लिए लेकिन थोड़ा कम हो गया इतना ही खर्म हो गया इसका मतलब क्या नीचे गिरता ही है ना वो तो कोई बोला सम फिफ्टीन डिजिट फोन नंबर है ना? सब है ना सबको ठीक है जी सबको ठीक है एक डिजिट का गलत हो गया इसका मतलब क्या है एक डिजिट गलत होने पर भी पूरा गलत ही है गलत <laughs> उसमें एक डिजिट ऐसा नहीं है फोन करने में समझा उसी प्रकार वो अविद्यावान ही है ना वो ज्ञान तो धीरे धीरे ही आता है इसमें समझे नहीं है वो एक बार आ गया ऐसा ऐसा नहीं ओ किसी का बहुत तपस्या हो गया है कोई रमण महर्षि ऐसा कोई वामदेव है ओ गर्भ से पैदा होते ही ऐसा चिला के बाहर आता है ओह मैं जीत लिया हो गया <laughs> हो गया मैं जीत लिया खत्म हो गया ऐसा बोले, चिलता है ना मतलब वो पैदा होते ही ऐसा होना संभव है किसी को हो सकता है लेकिन बाकी लोगों में क्या है धीरे धीरे ही जाता है एक साथ नहीं जाएगा वो श्रुति में भी कैसा है ओ श्वेत केतु पिताजी से एक ही प्रश्न को नू बार पूछता है तो, के तो जो बोलता है तो उन्हों आ, थोड़ा उर, थोड़ा बोलो, आ, उर, थोड़ा और और बोलो बोलो मैं क्या मतलब क्या है कि एक बार एक एक को हटाते हटाते हटाते ठीक करते करते और और और होता होता ऐसा ही होता है न इसलिए वो मतलब क्या है वो धीरे धीरे ही होता है लेकिन एक बार वो पूरा समझ लिया वो श्रुति क्या कहती है ब्रह्मे वसन ब्रह्मा पियती ब्रह्म होकर ही वो ब्रह्म को प्राप्त करता है अभी ब्रह्म नहीं ऐसा ब्रह्म होकर ही मतलब ब्रह्म प्राप्त करता है इसका मतलब क्या है वहां पर एक प्रश्न है ऐसा है देखो प्रारब्ध से क्या होता है सम्यक ज्ञान प्राप्त कर्मणो बंभाविनी प्रवृत्ति इसका मतलब क्या है वो ज्ञान आ गया है उसको ये जानता है तो भी प्रारब्ध कर्म है ना बलि है इस ज्ञान से बड़ा है है भाष्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर्मणो में है ये में है ना वो डोमिनेट करता है है ना अवश्यम भाविनी प्रवृत्ति वांग मन का नाम बोलता है है ना वो मन भी कुछ ना कुछ काम करता है शरीर भी काम करता है, है ना लेकिन इसको देखकर वो कोई अविद्या ऐसा बोलना गलत है अविद्या नहीं है क्योंकि उनमें क्या है मन में क्या है उनके मन में व्यवहार होने के लिए अविद्या तो कारण है ये तो ठीक है अविद्या को बोल दिया इधर जिसको अविद्या नहीं है वो कुछ काम कर्म नहीं कर सकता है ठीक है लेकिन जब कर्म होता है उसमें याद रखो वो अविद्या का काम क्या है प्रकृति का काम क्या है देखो अविद्या का काम है प्रवृत्ति ना और प्रकृति का काम है वो व्यवहार करने के लिए उपादान है वो समझ जा रहे उपादान मतलब क्या है व्यवहार करने के लिए जो ताकत चाहिए ये ताकत प्रकृति से आता है स्पष्ट हो गया लेकिन प्रकृति से कब आता है तब त्या है तभी होता है है ना अभी देखो किसी सिस्टम में वो ट्रिगर कर लिया वहां पर प्रकृति है ये प्रकृति जड़ है इसलिए वहां पर क्या हो गया वो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टॉक हो गया कर्म किया है ना ये स्टॉक हो गया तो स्टॉक है वो जब तक वो खत्म नहीं होगा ये एनर्जी जो है उसमें खत्म नहीं होगा तब तक वो चालू रहता ही है देखो अभी वो इसको टॉप को हिंदी में क्या बोलता है लट्टू लट्टू लट्टू है ना लट्टू ऐसा ऐसा करके ऐसा करता है आप तो फोर्स तो छोड़ दिया अभी चालू कर दिया लेकिन चालू के अंदर चालू जब किया तब थोड़ा फोर्स है उसमें इसलिए वो किस जमीन पर है इतना स्मूथ है रफ है यह सब कुछ है वो लटके ऊपर भी है बहुत समय घूमता रहता है तब तब जल्दी गिर जाता है ऐसा कुछ होता है है ना लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं रखा है अविद्यावान और विद्यावान में फर्क क्या है देखो अविद्यावान क्या करता है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है कुछ ना कुछ ठीक नहीं है तो वो प्रवेश करके फिर एक बार कुछ ना कुछ करता है प्रवृत्त होता है नहीं समझा नहीं देखो ओ कुछ ना कुछ लट्टू ऐसा है ना ऐसा वहां पर ये वो थोड़ा गिर जाने का संभव है तब क्या जाता है थोड़ा करके अच्छा जमीन पर छोड़ता है ओ और ज्यादा खेलना मेरी इच्छा है है ना प्रवृत्त होता है प्रवृत्त होकर ही कीप्स है ना लेकिन विद्या जिसको है उसमें प्रवृत्ति नहीं है जब प्रवृत्त हुआ कर्म चालू किया तब थी अभी नहीं है लेकिन पहले प्रवृत्त होकर जिस कर्म किया उसका फल के रूप से तो चालू है हो है ना मैं जैसा लट्टू के रस्सी को छोड़ दिया मेरे पास मेरे पास आ गया अभी लट्टू से मैं संबंध नहीं रखा हूं, तो भी घूमता रहता है उसी प्रकार इधर भी शरीर वाक मन में क्या है एक प्रकृति का शक्ति वहां पर है है ना ये प्रकृति का काम जब तक तो होना है तब तो तक तो होता ही रहता है स्पष्ट हो गया आपको नहीं इसमें जैसे परोपकार के लिए काम करता है ज्ञानी तो हाँ। तो वो प्रवृत्ति उसको देखो परोप के परोपकार के लिए करना जो है वो अविद्यावान है है ना दूसरे के लिए तो परोपकार तो के करना परोपकार करने के लिए करना बुरा है ऐसा नहीं बोल रहा है, दिखती है हाँ प्रवृत्ति जिसमें है तो, प्रवृत्ति है तो वो नहीं है ज्ञानी नहीं है प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रहता स्वामी, को उसी को बोल रहे है जो स्टॉक हुआ है वो है प्रवृत्ति नहीं है वहां पर वो मनुधरी है वो काम करता रहता है इसलिए उसको ठीक समझने के लिए आप क्या हमेशा याद रखना यहाँ पर जब काम हो रहा है अविद्या का पात्र क्या है प्रकृति का पात्र क्या है और कर्म में प्रकृति एक ही है इसको हमेशा याद रखो मैं बहुत बार बोला हूं इसको कर्म में प्रकृति एक ही है अविद्या नहीं है और वो निष्काम कर्म भी नहीं है आपने कहा था निष्काम भी नहीं भी न, कुछ भी नहीं कुछ है इसलिए वो साधुओं के लिए एक नियम बोलता है क्या है देखो सुनो बोला मत ओ पीओ चखो मत आओ जाओ रुको मत <laughs> कैसा बोलता है देखो नहीं इसका मतलब क्या है यहां पर स्पष्ट समझ लो कर्म होते समय सिर्फ प्रकृति ही है कर्म में चालू करने के लिए अविद्या चाहिए समझ आएगा ना आपको टू तो ट्रिगर जो ट्रिगर करता है इसको ऐसा कुछ बोलता है ना जी कैटलिस्ट मतलब उसमें भाग नहीं लेता है कर्म कर्म में अविद्या भाग नहीं लेता है। कर्म होता है होता एकदम प्रकृति से ट्रिगर करने के लिए होता है। अविद्या है ना? प्रकृति की शक्ति में उसकी की भावना होगी स्टोर। तो रहता है उस समय और पर ऐसा नहीं करता है। करता रहता है, करता है। ना अभी इन लोगों ने क्या रखा है ओ प्रकृति विद्या दोनों एक बना दिया प्रकार कर्म करने के लिए जो उपादान है वो ज्ञान आने के बाद भी यो जब बना रहता है उसमें उसको सोचा विद्यालय है ऐसा सोचा ना ये गलत हो गया इसलिए आप मैं जो बोला हूं उसी को संक्षेप रूप से पुनरुक्त हो, हो जाता है विदय को यह है अविध्या ट्रिगर करता है लेकिन काम होना पूरा पूरा प्रकृति का है <tries> ओ, क्या है शास्त्र प्रमाण वो पूरा पूरा वही है क्या ओ प्रकृति का काम कहा, कहा दिख पड़ता है शरीर में दिख पड़ता है इंद्रियों में दिख पड़ता है मन में दिख पड़ता है ना वाघाद इंद्रिय है ज्ञाने इंद्रिय है मन में दिख पड़ता है शरीर में दिख पड़ता है इसलिए सब कुछ यही है इच्छा महाभूतान्य हंकारो बुद्धिव्यक्तमें इंद्रिियादी कंचापंचेन्द्रिगोचरा पंचेन्द्रिगोचर पंचे इच्छावेशातनाधे क्षेत्र सुखं देखो जी इसलिए वो ज्ञानी के बारे में कुछ ना कुछ कल्पना करके वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेक्यूलर क्वेश्चन पूछते रहो है ना ले ऐसा भी एक खतरा है आ रहा है जैसा कुछ नहीं जी सिर्फ कुछ में जानता है उतना ही है ऐसा बोला वो भी मूर्ख है बहुत बड़ा फर्क है बहुत ही बड़ा फर्क है आप इसको समझ भी नहीं सकते क्या वसिट रोक है जी क्या वसिट ज्ञान ही नहीं है रामम, ओ जंगल में प्रवेश किया वाल्मीकि रामायण में प्रवेश किया ओ पहला रात है ओ गुफा उसको उधर छोड़ के चला गया बाद में जंगल में बहुत अंदर चले गए जाने के बाद राम पूछता है ओ सीता थक गई है ये पर्णशाला तैयार करो ओ रेस्ट लेने दो ओ जड़ से दोनशाला तैयार हो गया से हो गया होने के बाद वहाँ पर पत्थर को वहाँ पर ऐसा बिछाया हुआ तर सो गई बाद में ये भाई दोनों वहां पर पत्थर के ऊपर बैठ बात कर रहे हैं तब राम बोलता है क्या बोलता है लक्ष्मणा सुनो मेरे से वो विधेयी लड़का कोई आप देखा है मैं पिताजी को इतना सेवक हूं भक्त हूं सब तो अभी में क्या हो गया जंगल को बेच दिया हा? क्या है इसका मतलब क्या है वो कोई भी हो मोह में पड़ गया कुछ भी कर लेता है बोलेगा झट से बोलता है देखो भूल जाओ छोड़ छोड़ो उसको हो गया क्या करें आ, <laughs> क्या राम भी महाविष्णु नहीं है थोड़ा सोचो आप है ना इसलिए ज्ञानी के बारे में ऐसा प्रश्न पूछने में समय व्यर्थ मत करो क्या करना है वो शास्त्र जो क्रम बताता है उसके उस रास्ता में ही आगे बढ़कर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो वो ज्ञान आ गया तो वो कैसा हो सकता है वो कैसा रहता है वो खाता है या नहीं खाता है ये प्रश्न में ज्यादा मत करो लेकिन इसमें एक पॉइंट तो आएगा ना कि राम ने यदि अपने पिता के बारे में कुछ कहा तो फिर वो अविध्या उस समय इसलिए बोलता ना वहां पर राम का जन्म ही क्यों हुआ है उसको देखो है ना वो सबको मार्गदर्शन के लिए होता है जो मार्गदर्शन मतलब वो आम आदमी जैसा व्यवहार कर रहा है आम आदमी को ऐसा होता है लेकिन आम आदमी में राम में फर्क क्या है वो इतना बड़ा आघात है युवराज मिलना था लेकिन जंगल को जाना पड़ा इज अदर एक्सट्रीम है ना तो इसमें खत्म हो गया वो लक्ष्मण के साथ थोड़ा एक बात एक बार बोला पांच मिनट के लिए चुप रहो इसमें खत्म हो गया बाकी लोगों को इसलिए बाकी लोगों को क्या मार्गदर्शन होता है देखो राम जी का ऐसा हो गया वो क्या किया देखो मन में है यार और छोड़ो ऐसा बोल दिया हम भी ऐसा रहना है ना बोलते नहीं जी हमको मार्गदर्शन के लिए करने के लिए ही ये जन्म लेते हैं आम लोगों को मार्गदर्शन करना कैसा इसलिए सामान्य मानव जैसा व्यवहार करना है ना अभी देखो वो वो इसका भी विश्व रूप दर्शन हो गया युद्ध काल में वो सब बंदर लोग दूर रहे हैं हो गया कुंभकर्ण आ गया एहसास सबको खा रहा ऐसा तब राम क्या किया ओ क्या एक एक राषस के सामने एक एक राम खड़ा हो गया विष्णु दर्शन क्या वो रावण का वहां और आसान से नहीं कर सकता था <laughs> आने के बाद जो आना है वो आना ही है क्या सीता उसको जला सकती थी एक बार ऐसा देखकर ऐसा हो गया तो वो जल जाएगा सीता बोलती है मैं कर सकती हूं लेकिन राम ही करना है इसलिए मैं इंतजार कर रही हूं है ना इसलिए इसका मतलब क्या है वो बोलता बोलते हैं क्या है अविद्या को न बुद्धि भेद जनेत अज्ञान कर्मस नाम जोशेत सर्व वो कराना है उनसे काम इसलिए एक आदर्श को रखता है आम आदमी जैसा इसका मतलब क्या प्रिटेंड कर रहा है प्रिटेंड नहीं है ही टोटली प्लेस हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी मैन टोटली प्लेस हिमसेल्फ बट इन दैट ही शॉज सम ग्रैंडर ना इसलिए वो अविद्या और प्रकृति में वो को देख लिया फर्क नहीं देखा इसलिए ऐसा हो गया यहां पर प्रश्न उठता है तस्यतावदेवचरम ऐसा एक श्रुति वाक्य मतलब क्या है वो जब तक शरीर को नहीं छोड़ता तब तक ही है वो शरीर छोड़ते ही ब्रह्म एक हो जाता है ऐसा एक वाक्य है है ना इसका मतलब वो शरीर जब तक है तब तक अभी ज्यादा बोलना पड़ेगा ना ऐसा तो नहीं है देखो अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या है देखो अज्ञानी भी मर जाता है ज्ञानी भी मर जाता है इसमें संशय नहीं है लेकिन अज्ञानी संचित को रखा है अभी करिश्मण कर्म किया है वो भी संचित के अंदर जाता है फिर एक बार जन्म लेता ज्ञानी में संचित था लेकिन ज्ञान से वो जल जल गया कुछ भी नहीं है कर्म नहीं है उसमें है ना? जब कर्म नहीं है उसमें दूसरा जन्म नहीं लेगा फिर एक बार हम ले लेगा इसका मतलब क्या है वो ये एकदम वो ब्रह्म में मिल गया और एक उपाधि भी नहीं है उसको ऐसा कब होता है शरीर छोड़ने के बाद होता है इसलिए उपाधि कर्म से जो प्राप्त हुआ है वो शरीर की अपेक्षा और तब तक ऐसा बोला है तत्व तावत ऐसा बोला है उसका मतलब नहीं है हो गया ना इसको शंकराचार्य बहुत तीव्र रूप से बहुत जगह में चर्चा किया एक बार आ गया तो हो गया खत्म कुछ भी नहीं है है ना इसलिए two places abhiya the word is used for me. that place actually not abhiya as such. it's abhiya but I don't know. and abhiya is defined so far in only one place which it specifically says. अध्यासम uh, yeah अलंकृत अध्यासम. so it's like uh, I mean and and instead of using अध्यासम basically is using abhiya here. is it is it that uh, I mean you know अध्यासम is taken as abhiya that is the whole difference. I'll tell you. के बारे में बोला है फिर एक बार बोलता हूँ सुनो यहाँ पर अध्यास अविद्या है उसमें संशय नहीं है लेकिन अध्यास मतलब क्या है आतस्विन तदबुद्धि है ना उसमें जो अध्यास कर रहे हैं ना उस अन्य इसका कारण क्या है क्यों क्या होने से यह नष्ट हो जाएगा ऐसा पूछा विद्या आने से नष्ट हो जाएगा विद्या आने से क्या होगा अध्यास नट होगा इसका मतलब ओ अध्यास को हटाने वाला क्या है विद्या है ना अभी एक बात सुनो विद्या मतलब आत्मिक आत्मविद्या कौन हूँ जानना विद्या है, है ना वो आने से ये चला जाता इसका मतलब क्या है अविद्या रहा अविद्या रही आते ही अविद्याष्ट होगी बाद में उसको मैं कौन हूँ जान लिया इसलिए अध्यास करना छोड़ दिया इसलिए अध्यास को अविद्या का कार्य है सब बोल सकता है और हमारी कल्पना नहीं है क्योंकि शंकराचार्य ही वो हजार जगहों में अविद्या संशय ग्रहण अन्य ग्रहण बोला है है ना अविद्या तत्कार बोला है यहां पर कुछ लोग इसका भी कारण देखो कुछ लोग है ना ये कुछ लोग अध्यास ही अविद्या है दूसरा कुछ नहीं है ऐसा थोड़ा जोर से बोलता है है ना जोर से बोलता है मतलब वो जानते ऐसा नहीं है उनको अविर डर है क्या डर है बाकी सब लोग अविद्या को भाव रूप से लिया है समझ आ रहा है यहां पर भाव रूप अविद्या दो प्रकार ऐसा बोलता है आवरण विक्षेप ऐसा बोलता है हमारे ऊपर एक आवरण करता है इसलिए मैं महिला को नहीं जानता हूं और दूसरा विक्षेप है ऐसा अलग अलग मैं गलत सोचता हूं ऐसा दो बोलता है, है ना अभी ये अलग अलग सोच ना अध्यास हो गया ये आवरण ही हो गया इसलिए आवरण का कारण एक भाव रूप विद्या है ऐसा लोग कार्य है ये उसको नहीं मानते उनको क्या डर है ऐसा अविद्या इसका अध्यास का कारण विद्या है सब बोला बोलते हैं हमारे मूला विद्या है ऐसा बोल दिया हम क्या करना डर है उनको इसलिए बहुत तीक्ष्ण रूप से उसका खंडन करते हैं ऐसा कुछ नहीं है अविद्या मतलब क्या है हम ठीक तरह से समझना अविद्या मतलब क्या बोल रहे हैं जो अविद्या विद्या आने से जो नष्ट हो जाता वही है भाव प्रतियोगी शावा अभाव मतलब क्या है एक भाव वस्तु जो है उसका प्रतियोगी है वही अभाव है जो आने से वो नष्ट हो जाता है है ना विद्या आने से अविद्या होती है इसका मतलब अविद्या विद्या के प्रतियोगी है मतलब अविद्या है अभाव ज्ञान का अभाव है इसलिए अविद्या को ज्ञान का अभाव इतना ही रखा और वो भी उसका विरोध नहीं करेंगे लेकिन याद रखना उसका ज्ञान का अभाव इतना ही याद रखा वो इसको इसके बारे में झगड़ा नहीं करेंगे बहुत झगड़ा होता क्योंकि भावरूप ऐसा भारत में कहीं भी नहीं है ये भी स्पष्ट हो गया ना अभी जब वो और अध्यास को कर देते हैं तो है हाँ ठीक है ऐसा तो नहीं है देखो अविद्या का कार्य अध्यास है ऐसा बोलते समय वो जैसा वो मिट्टी से घड़ा बना ऐसा नहीं है अध्यास का उपादान नहीं है अध्यास भाव रूप है अविद्या उसका कारण है ऐसा बोलते वो तैयार क्या इसका उत्पादन है समझ रखो यहां पर क्या है प्रेक्स्ट विद्या मतलब विद्या नहीं है इसलिए वो अध्यास आ सकता है ऐसा एक दृष्टांत है अभी देखो ओ घर बड़ा ही है लेकिन तुम तो ढीला हो गया है और कोई नहीं देखने वाला है वो कोई पीछे से आता है कोई पीछे से आता है चरम से आता है काम बहुत अनविल्डी है वहां पर है ना तब तो लोग क्या हो गया ऐसा पूछा ओ मालिक का भाव है जी बोलता है। मालिक का भाव से क्या होगा क्या हो गया वहां पर चोर लगाते हैं अपना काम करते चले जाते काम ही लोग आते हैं अपना काम करते चले जाते हैं और बाद में साधु लोग आते हैं वहां पर थोड़ा एक दिन रात रहकर चले जाते हैं समझ ना अभी ये लोग आने के लिए हेतु क्या है मालिक का अभाव इसका उपादान नहीं है मालिक का अभाव एक वस्तु है उसे ऐसा पैदा हो गया ऐसा नहीं है आता है जाता है उसी प्रकार वो जब तक विद्या नहीं है तब तक क्या होता है बुद्धि में अनात्म विचार आता ही रहता है तो तो स्वामी जी जी पे तो कार्य कार्य कारण तो कारण बोलना नहीं चाहिए इसको देखो जी, कार्य ऐसा वो सिर्फ उपादान अर्थ में ही नहीं कहता है बहुत जगह में होता है।, है ना अभी मालिक का अभाव ही कारण है ऐसा बोलता है यानी मालिक का अभाव कारण है, है ऐसा नहीं, नहीं, <laughs> नहीं, नहीं है ये तू इट प्रीटेक्स्ट देर इज स्कोप फॉर समथिंग टू है इसलिए होता है स्पेशल हो गया आपको इसलिए अध्यास और अविध्या दो शब्द के और फिर अध्यास की निवृत्ति है तो वो आएगी, फिर अविद्या का भी खत्म हो जाएगा ऐसा कहा तो इस प्रकार से क्यों प्रेजेंटेशन किया अध्यास नहीं देखो जी यहां पर अध्यास के बारे में गलत समझ रहा है इसको दिखा रहा है।, है ना गलत समझना क्यों गलत समझा ठीक आंसर नहीं समझा इतना ही है बहुत बड़ा सिद्धांत रही है इधर ये छोटी बात है कौन सा अध्यास, अध्यास का कारण जब बोलते हैं ओ देखो जी ओ तीन गुना चार बाईस बोला ये गलत है नहीं गलत है क्यों गलत बोला तीन गुना बारह नहीं जानता है इतना ही है ना नहीं जानता इसलिए गलत बोला जो जानता है वो गलत बोलेगा ना इसलिए ठीक नहीं जानना ही गलत बोलने का कारण है कारण मतलब उपादान निमित्त ऐसा कुछ भी मत रखो यह हेतु है।, तो है ये जो भावरूप है, भावरूप है? अध्यास तो भावरूप है।, भावरूप है। आ, ये भाव रूप है या रूप रूप रूप है है तो भाव भाव क्योंकि ये सात्विका भाव रायसाच मत ये अगर भाव भाव रूप रूप है, तो तो तो जैसे रस्सी रस्सी में में का का होगा, होने उसमें भी होना चाहिए। देखो जी देखो जी वो अध्यास भाव ऐसा बोला अध्यस्त वस्तु भाव ऐसा नहीं बोला समझ रहे या नहीं वहां पर रजत को भाव ऐसा नहीं बोला रजत का ज्ञान भाव है स्पष्ट है। रजत का ज्ञान एक ज्ञान है गलत है लेकिन ज्ञान है वो भाव रूप है।, है। ऐसी सर्प का भाव जो है वो बुद्धि में हाँ बुद्धि में है वो भाव है वो लेकिन वहां पर सर्प भाव नहीं है इसका मतलब क्या है मिथ्या ज्ञान में अध्यास में उसी को बोल रहा है ना क्योंकि गुणेन दोषेन वोला या नहीं इसका गुण भी नहीं आएगा इसका दोष भी नहीं आएगा बोला या नहीं सांप को देखा रुजु में विष नहीं आए रहेगा रुजु में विष आता है क्या है ना इसलिए वहां पर सांप नहीं है सांप का भाव जो है वो भाव रूप है शाम का ज्ञान जो है वो भाव स्पष्ट हो गया ना अभी इसलिए वो भाव का कारण क्या है उस भाव ज्ञान का क्या कर्ण? मैं नहीं जानता हूं स्पष्ट हो गया है ना इसलिए यहां पर वो जो व्यवहार होता है उस समय आविद्य का व्यवहार है ऐसा बोला है मतलब अविद्याण्य वा अविद्यालो जो है उनके बारे में ही हो रहा है बात हो रही है ऐसा है क्या ज्ञानी से व्यवहार नहीं होगा कैसा होता है वो विद्यावान नहीं है वो विद्यावान है अविद्यावान नहीं है लेकिन व्यवहार हो रहा है कैसा हो रहा है ऐसा पूछा अभी आपने समझा है तो भी और थोड़ा वर्णन बोलता हूं व्यवहार तो हो रहा है ना कैसा हो रहा है देखो अनुत मतलब क्या है परिवर्तनशील जो बदलता है अभी प्रमाण प्रमे व्यवहार में क्या हो रहा है देखो प्रमाण व्यवहार में रूप अनुत है नेत्र अनुत है है ना वो उनका सन्निकर्ष जोता है, होता है सन्निकर्ष के बाद बुद्धि में एक प्रत्यय है वो भी अमृत है बलता है, है ना और ये व्यवहार जोहर है वो मिथ्या नहीं है तो मतलब क्या है अमृत रूप अनुत नेत्र से सन्निक होकर अनुत बुद्धि में अनुत रूप प्रत्येक प्रत्य को पैदा करता है सब कुछ अनुद्ध है इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघात चेतना अनुत्त नहीं क्या हरेक अनुत है ठीक समझ रहे है ना इसलिए वो व्यवहार अनुत है उसमें समझे नहीं है लेकिन मिथ्या नहीं है व्यवहार मिथ्या है समत बोलो जो कुछ बुद्धि में हो रहा है वो भी हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है स्पष्ट हो मिथ्या क्यों नहीं कहना ना देखो जी मिथ्या क्यों नहीं कहा ना बहुत आसान है उत्तर ज्ञान आने के बाद भी ये होता है या नहीं ज्ञान आने के बाद क्या अंधा बन जाता है नहीं। ज्ञान आने के बाद भी कुछ ना कुछ देखता है पर्वत को देखता है पर्वत का चित्र चित्रता है ये पर्वत ऐसा जानता भी ज्ञान आने से क्या है? ये बाधित हो गया ठीक है ना इसलिए वो मिथ्या क्या है पूछा जो सम्यक ज्ञान से बाधित होता है आत्मज्ञान से बाधित होता है वो मिथ्या है यहां पर बाधित नहीं हो रहा है ज्ञानी को भी हो रहा है ये ज्ञान इसलिए वो मिथ्या नहीं हो सकता है है ना इसलिए उसके बारे में क्या है पूछा वो व्यवहार को व्यवहार को किस दृष्टि से वो देखता है व्यवहार को किस दृष्टि से अविद्यावान देखता है वो व्यवहार को विद्यावान किस दृष्टि से देखता है उसको देखो है ना अविद्यावान क्या देखता है व्यवहार हो गया हो गया अच्छा हो गया अभी उसको अच्छा नहीं हुआ अब बोलता है ये बेकार हो गया उसको नहीं छोड़ना ठीक करना है ये सब कुछ होता है इसका मतलब क्या है आत्मा अनात्मा अविवेक है समझ रहा है लेकिन ज्ञानी के विषय में क्या है कुछ भी होने दो जी कुछ भी होने दो इससे विचलित नहीं होता है और व्यवहार को किस दृष्टि से मैं देखता है देखो जिस दृष्टि से विकार को देखता है उसी दृष्टि से व्यवहार को भी देखता है व्यवहार विकार को किस दृष्टि से देखता है विकार को कारण दृष्टि से देखता है परमार्थ दृष्टि अज्ञानी घड़े को घड़ा ही ऐसा देखता है वो ज्ञानी घड़े को मिट्टी ऐसा देखता है वस्तु एक ही है अज्ञानी की ज्ञानी की दृष्टि में फर्क है ज्ञानी की दृष्टि है परमार्थ दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि है व्यवहार दृष्टि अनुद्ध में ही है उसका ध्यान लेकिन ज्ञानी को सत्य दृष्टि है परमार्थ दृष्टि है इसलिए विकारों को भी है ना वो सत्य दृष्टि से ही देख रहा है उसी प्रकार व्यवहार को व्यवहार को व्यवहार की दृष्टि से ही देखा तो अनुत है लेकिन उसी को परमात्मा दृष्टि से देखा तो शक्ति रूप है शक्ति परमात्मा से अलग नहीं है भाष्यकार क्या कहा है छंदोग छ तीन दो में क्या है ओ सत्यत्व अभ्युपगमात् सर्वविकाराण सर्व, सर्व व्यवहारण सत्यत्व विकारों को व्यवहारों को दोनों को इस दृष्टि से ही देखता है किस दृष्टि से कारण दृष्टि से देखता है समझ में आ रहा समझवा छोटी सी बात हाँ। जैसे हिमालय की महात्मा जाते हैं ज्ञानी महात्मा जाते हैं उसकी जो ब्यूटी है उसका जो अनुभव है मन में आघाद का अनुभव उस महात्मा को और अज्ञानी को एक जैसे ही फर्क है फर्क है।, है क्योंकि जैसा उसको वहां पर सौंदर्य को देखते ही भगवान याद आता है वो सौंदर्य को देखते ही उसको कैमरा याद आता है <laughs> समझाना इसको पकड़ना चाहता है तो पकड़ना चाहता बहुत फर्क है, है। इसलिए अभी यहां पर देखो इसलिए मैं इसको रखा मंत्री है सब पश्यत मजानता आकाश आत्मतः तेज आत्मतःभा आत्मतः अन्नम आत्मतः बल आत्म विज्ञान आत्म तो ध्यान आत्मचित आत्मतः सकल आत्म मन आत्म वाक् आत्म नाम आत्म मंत्र आत्मतः देखो तस्य सुखभाषुल एतस्य इत्यादि का वह है कि स्वराज्य को प्राप्त हुए इस प्रकृत विद्वान के लिए जो समझ लिया है सत का आत्मस्वरूप से ज्ञान होने के पूर्व होने के पूर्व प्राण से लेकर नाम पर्यंत है ना पदार्थों के उत्पत्ति और प्रलय स्वात्मा से भिन्न सत से होते थे अज्ञानी अवस्था में क्या करता था ये सब कुछ भगवान से हो रहा है ऐसा समझता था ये श्रुति वाक्य है भाष्य नहीं है है ना किंतु अब सत का आत्मत ज्ञात होने पर आत्मत्व ज्ञात होने पर मतलब वो सब मई ही हूं ऐसा जानने के बाद अपने आत्मा से ही हो गए सब कुछ आत्मा से हो रहा सृष्टि स्थिति लय सब कुछ मेरे से हो रहा है ना इसी प्रकार विद्वान का और भी सब व्यवहार आत्मा से ही होने लगता है है ना आत्मा अहम वाली बात है क्या? आ, क्या जी? अच्छा। है है है क्या क्या क्या क्या ना अभी पर देखो होता है। जो ब्रह्म मतलब एक निर्गुण एकदम सन्मात्र ब्रह्म वो मैं हूं ऐसा जो समझा वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म आत्मा तो हो जाता है लेकिन ज्ञानी ईश्वर नहीं बनता है ऐसा बोलता है ईश्वर नहीं हो सकता है और ब्रह्म हो सकता है ईश्वर नहीं हो सकता है। बोलता है ये क्या है ब्रह्मी होने के बाद ईश्वर क्यों नहीं होता है क्योंकि ईश्वर कौन है जी वो देखो ब्रह्म की शक्ति को ही वो हमारे सुविधा के लिए समझाने के लिए अलग किया आपकी शक्ति कम नहीं है ऐसा हम बोलते हैं देखो आपकी शक्ति से इतना किया है आपकी शक्ति आपकी शक्ति ऐसा ओ भक्ति बोलते हैं है है शक्ति अलग ऐसा है क्या कुछ ना कुछ विवरण देने के लिए ऐसा अलग सा बोलने पर भी वो अलग नहीं है, है ना इसे उसी प्रकार इधर ब्रह्म ब्रह्म से उसका स्वरूप के स्वरूप वाला ही है उस प्रकृति को अलग करके उसको ऐसा उपाधि करके ब्रह्म को ईश्वर ऐसा एक नाम दिया ईश्वर ऐसा नाम देते ही क्या वो ब्रह्म नहीं है अभी भी ब्रह्म है? ओ। मैं जब में ब्रह्म तब तो ईश्वर भी मई हूं यह किसी की कल्पना ही है स्मृति ही बोल रही है अयो श्रुति बोल रही है स्पष्टि कदेश श्लोको न पश्यो मृत्यु पश्य देखो कैसा है नोत नोग नोतुखता अहम पश्य पश्य सर्वोतिश सप्तः नवध शतंच इत्यादि मतलब क्या है देखो यह श्लोक है पश्य नहीं देखता पश्य अर्थात उपरियुक्त प्रकार से देखने वाले विद्वान देखो क्या क्या देखता है मृत्यु मरण को ज्वरादि रोग को दुखत्व को दुख भाव को नहीं देखता है क्या देखता है वह पश्य विद्वान सभी को देखता है अर्थात सबको आत्म से ही देखता है समझ में आ रहा है जी दुख को आत्म से देखता है इसके मतलब क्या होगा दुख को दुख क्या है प्रकृति का कार्य या नहीं इच्छा दृष्ट सुखम दुखम बोला है या नहीं प्रकृति का कार्य ऐसा रखो आपको दिमाग में ऐसा इतना प्रबल बैठा है दुख मेरा है मेरा है इसको आप छोड़ नहीं सकते दुख प्रकृति का कार्य है आएगा कैसे प्रकृति का कार्य मतलब क्या है ब्रह्म कार्य है इसका मतलब क्या है ब्रह्म से अलग नहीं है <laughs> दुख भी ब्रह्म ही है दुख जी देखो।, <laughs> देखो एक बार आपने कहा था कि सुखी सिर्फ है है वो भगवान से आता आता दुख नहीं आता है। नहीं नहीं तो कैसे ना ना देखो दुख में स्वरूप संबंध नहीं है लेकिन दुख जो हो रहा है प्रकृति क्रिया है प्रकृति क्रिया में क्योंकि जब अध्यास है तब संबंध नहीं है जब अध्यास, मतलब क्या है देखो अभी नहीं जब अध्यास है, नहीं जब तो है? है, है, है है किससे बोलता बोलता अभी रहा इधर इधर दर्द ऐसा दिखा रहा है लेकिन मुझे दर्द ऐसा बोल रहा है है ना ये पूरा अध्यास हो गया है ना इसलिए जब अध्यास है आतस्मिन तदबुद्धि है इसलिए आत्मा में जो देखता है वो मिथ्या है आत्मा में जो देखता है वे मिथ्या है जी साहब, शरीर को आत्मा में देखा मिथ्या है या नहीं जी लेकिन दर्द है दर्द है दर्द प्रकृति का कार्य है इसलिए शरीर प्रकृति का कार्य है शरीर को आत्मा में देखा वो मिथ्या है <laughs> जी क्या समझ रहे साक्षी देख रहा है सब कुछ देख, <laughs> देख रहा है इसलिए वहां पर क्या है गुणा गुणेश वर्तंत मा न सज्जते इंद्रिया वर्तंत धारय क्या स्पष्ट हो रहा है देखो हम अध्यास में इतना दृढ़ फस गया है हमको एक एक वाक्य सुनते ही क्या कहा क्या बोल रहा है ऐसा लगता है कि हमेशा याद रखो ये प्रकृति कार्य है प्रकृति कार्य है अभी हो रहा है श्लोकों को याद रखो ओ श्रुतिवाक शुर्द की याद नहीं रहने पर भी इच्छा द्वेष देश सुख दुख संगातचेतनाधति महाभूतान अहंकार में इंदिरा गोचरा लेकिन आत्मा में उसको देखा जो उसमें देखा वो गलत है रजत गलत नहीं है ओ में दे, देखा हुआ रजत गलत है मिथ्या है वो नहीं है देखो तीन गुना चौबीस बाईस ऐसा बोला बाईस ऐसा संख्या ही नहीं है ऐसा नहीं है बाईस ऐसा संख्या है लेकिन वो चार नहीं है चार में बारह को नहीं रखना बारा को ही रखना ये सब ज्ञान है ज्ञान है लेकिन बाईस ऐसा संख्या ही नहीं है ऐसा नहीं है बाईस ऐसी संख्या है लेकिन और कही है इधर नहीं है वो दो इंटू में है देखा तो मौसम <laughs> अगर घुटने में दर्द है तो वहां दर्द है घुटने में दर्द दर्द है है लेकिन मेरे में दर्द है, हाँ। है, तो हाँ। है ना इसलिए वो क्या है वो प्रकृति का ही कार्य देख रहा है दुख को भी रोग को भी देख रहा है रोग रोग को देख रहा है है ना रोग को भी जग देख रहा है देखो मेरी ही प्रकृति क्या क्या हो रहा है ऐसा देखता है है ना ये रमण महर्षि के जीवन में बहुत ही सूक्ष्म जो उसको समझता है बाद में उसको समझ नहीं आएगा वो कैंसर आ गया ऑपरेशन भी किया था उस समय ऑपरेशन इतना सक्सेस नहीं होता था कैंसर को वो बांधा है कभी भी ऐसा बाकी लोग जैसा सोते ऐसा नहीं सोता था हमेशा ऐसा, ऐसा बैठता था उस समय लेटा है पूरा और बाद में एक बार मोड़ता है जब मोड़ा दर्द दर्द है हा ऐसा बोला है वो परिचारक था उधर वो झट से उठ गया गुरु जी दर्द हो रहा दिखता है बाला रोहन सी क्या बोले मार्ठी है मुझे भी ऐसा दिखता है <laughs> समझ आ गया भगवान वशिष्ठ रोया या वशिष्ठ रो या, रो या। ना क्या रोया मतलब तो ज्ञान नहीं है <laughs> कोई ऐसा बोला तो मूर्ख समझ रहे ना ये सब कोई प्रकृति कार्य जो है वो प्रारब्ध में स्टॉक है वशिष्ठ को प्रारब्ध में क्या है स्टॉक है वो जो कुछ होना है होता है वो देखता रहता है दुख को भी देखता है रोग को भी देखता है परमात्म तो दृष्टि से ही देखता है क्योंकि प्रकृति कार्य है प्रकृति उसका ही है ठीक है बाद में इस बात में इसको और छोटा याद रखो छोटा पॉइंट है वहां पर प्राण से लेकर नाम पर्यंत पदार्थों की उत्पत्ति प्राण से लेकर नाम नाम रूप तक कैसा है इसलिए प्राण मतलब वो पहले हो गया सृष्टि के पर में उमा जी आपको बोल रहा हूं आ, प्राण से नाम तक जब बोला प्राण पहले हो गया है ना और नाम, हो गया। नाम, हो, गया। प्राण प्राण आ, नाम हो गया नाम आखिर हो गया प्राण हाँ नाम आखिर हो गया मैंने प्राण जब प्राण था, फिर जब बाद में अव्यक्त बाद तो तो तो में महत्व अहंकारा पंचतन मात्राणी बाद में मन बुद्धि बाद में प्रजापति पंचभूत बाद में त्रिवृत करना बाद में नाम रूप। फिर है? शरीर था। नहीं, ओ पर क्या है ओ जहा कहा जो कुछ व्यवहार हो रहा है उसके कारण से हो रहा है पढ़ अच्छा। रहे थे, तब बीच में आया था नवम। क्या है ये भी अलग अलग, अलग सृष्टि में त्रिता हो गया है उसको देख सकते हैं बाद में है ना अभी ओ क्या है ये प्राण क्या है ओ सब सृष्टि में जो जो व्यवहार सब कुछ उससे हो रहा है इसलिए व्यवहार होने के लिए सबसे पहले प्राण आना है जैसा प्राण को ज्येष्ठ श्रेष्ठ बोलता है ओ, जब इस प्राण को को बोल जब बोल रहा है वो आध्यात्मिक प्राण के बारे में बोल रहा है शरीर के अंदर रहने वाला वो सबसे पहले वो नहीं रहा श्रेष्ठ अच्छा प्रेष्ठा का वो प्रूफ है गर्भ में जब प्रवेश करता है वीर तब वो प्राण ही नहीं रहा तो इट विल प्यूट्रीफाइड इसको हिंदी में क्या बोलना गल गल गल जाएगा गल जाएगा गल जाएगा जड़ है है है है ना वो इसको, वो इसको ठीक तरह से रखकर कुछ होना है वो करना है तो प्राण है। उसी प्रकार अव्यक्त में भी है अव्यक्त बस है बाद में चालू होना है सब कुछ अव्यक्त में चालू होने के अव्यक्त जड़ है उसमें चलन अपने आप नहीं हो सकता है इसलिए प्राण से अच्छा प्राण भी जड़ा है लेकिन इट्स अ सिस्टम इसलिए बोलो बोलो बोलो बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये कुछ भी वहां पर क्या बोला है आप जीव भूताम महाबहो ये दम धारिये जगत प्राण से ही सब कुछ जगत पूरा पूरा ही धारण हो रहा है ज़िए ज़िए जो है है। प्राण से धारण हो रहा है या जीवात्मा से धारण हो, हो सकता है जीवात्मा अपने आप को अपने आप को भी नहीं कर सकता है लेकिन जीव महाभाव बाद में आया ना ये पहले प्राण को बोल दिया प्राण रूप से प्रवेश किया ये प्राण क्या है पूछा धारित जगत अच्छा ठीक है ना इसलिए इसका क्या है देखो ओ प्रकृति का कार्य ही है यह सब कुछ प्रमाण प्रवेश व्यवहार में कार्य का उपादान प्रकृति ही है देखो त्रिगुणात्मिका प्रकृति्येण पिणता पुर भोगापवर्गाकर्तव्यतहेन्द्रिया मन गीता भाष्य ओ अध्याय तेरा का संबंध कंधभाष्य क्या है देखो ओ प्रकृति क्या है त्रिगुणात्मिका है तो सर्व कार्य कारण विषया मतलब शरीर कारण परिणता ऐसा परिणाम होकर पुरुष पुरुश का भोगापवर्ध भोगा कर्तव्य उसका भोग हो मोक्ष हो इन दोनों के लिए है ना देहेंद्रिया आकार शरीर का आकार लेता है देखो फिर एक बार प्रकृति ही तिरुणात्मिका प्रकृति जो है वो विषय भी हो जाता है आखिर में ये शरीर को भी आकार को भी पाता है है ना और वो इसका मतलब क्या है प्रमाण प्रलय प्रमेय व्यवहार में देह भाग ले रहा है इंद्री भाग ले रहा है विषय भाग ले रहे हैं प्रमाण प्रमेय ठीक है प्रमे ना? हो गया इसका मतलब क्या है ये सब कुछ प्रकृति का कार्य है देखो भौतिक भूतोत्पत्ति प्रलया प्रलयाभिया उत्पत्ति प्रलयो होता है ये करणों की सृष्टि जो है ये करणों की सृष्टि भूत उत्पत्ति के साथ साथ होता है भूत उत्पत्ति मतलब क्या है त्रिवृत करण होता है ना वो करण के साथ साथ ये भी होता है शायद और थोड़ा ज्यादा वो पहले सूत्र जब आता है तब बोलता हूं है ना वो होता है इसलिए भौतिका करना भूतोत्पत्ति प्रयाभ्या में उत्पत्ति प्रलय होता उसको उत्पत्ति भूत प्रलय के साथ होता है परय के साथ हो जाता है है ना बाद में देखो वो करण जो है करण विषय समान जातीय विषय समान जातीय करणम न जात्यंतरम इसलिए साथ साथ होता है इसका मतलब क्या है रूप और नेत्र है ना और कठिन मृदुत्व त्वचा शीतोष्ण त्वचा और रस और जिह्वा जिह और ये आकाश और ये शब्द और कान एक ही तत्व है रहा है? दे आर द सेम क्वालिटी द बेसिक थिंग इज द सेम दिट्स इन टू ये प्रमेय एंड प्रमाणा करना प्रमेय प्रमेय क्यों हुआ ये जीव को वो चाहिए ना ये भोगना चाहता है ना इसीलिए अलग अलग वो ही होकर खड़ा हो गया मतलब जीव भोगता है ना भोगने का सामर्थ्य भी शिव परमेश्वर का ही है रोने का सामर्थ्य ब्रह्म भगवान का है हंसने का सामर्थ्य भगवान का है लेकिन मैं हंस रहा हूं मैं रो रहा हूं हे इसका <laughs> क्योंकि प्रकृति का देखो प्रकृति कार्य में भगवान है लेकिन भगवान में प्रकृति कार्य नहीं है समय आपको उसी प्रकार वो दुख में रोग में भी आत्मा है लेकिन आत्मा में रोग दुख नहीं है इसलिए अपने में जो आत्मा को दुख रोग को आत्मा को देखता है वो दुखी बनता है। इसको दो को अलग ही रखना है आत्मा आ, को आ, हाँ, जो इसलिए क्षेत्र क्षेत्र में जो अत्यंत विरुद्ध है अलग अलग देखना संयोग संयोग संयोगी संयोगी है, है, है उसको अलग देखो इसको अलग देखो क्योंकि देखो उसको अलग देखो इसको अलग देखो मतलब कौन किसको बोल रहा है अज्ञानी को बोल रहा है इसको समझो ऐसा बोल रहा है इसका मतलब क्या है देखो ज्ञानी के बारे में क्या है वो वो भी है ये भी वही है समझा नहीं समझा ज्ञान में क्या हो गया स्वरूप जो है वो हो गया वस्तु स्वरूप याद आ रहा है ना वस्तु क्या है अस्मत प्रति में भी है, है। इसलिए वो आत्मा ऐसा है मैं ऐसा हूं इसलिए मुझे कुछ नहीं होता है कुछ ना कुछ होता है ऐसा बुद्धि में आ गया तब मैं देखने वाला हूं तो साक्षित, स्टेप बिलो नहीं। सा, सा, साक्षित तो आत्मा में ज्ञानी में नहीं है लेकिन साक्षित व्यवहार जो है वो हो सकता है उस तो व्यवहार को भी वो देखने वाला है हुई व्यवहार तो होगा ही, साक्षित्यवहार है होगा ही। अच्छा, आ, भी व्यवहार। फिर क्या साक्षित तो मतलब क्या है जी? सब बुद्धि को कर ही देखना है ना विशेष ज्ञान जब आता है तब तो बुद्धि को रखा है मतलब उसका प्रकृति में प्रवेश हो गया जब सुशोति में जब बुद्धि का संबंध नहीं है और जितना भी रोग होने दो क्या विशेष उसका विशेष ज्ञान है ही नहीं क्या समझ आ रहा है इसलिए साक्षी में जब बोला तब वो कुछ ना कुछ हो रहा है विशेष ज्ञान है इसको स्वीकार करके मैं बोल रहा हूं और स्वीकार कब हो सकता है बुद्धि को लिया तभी तो हो सकता है स्पष्ट हो रहा है इसलिए हा जा का नहीं है विषय समान जाती है इसलिए वो हर एक करण अपने संबंधित विषय जो है उसमें ग्रहण करना ये वो ये काम है है एन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फोटो, उसको क्या है जी कुछ नहीं है और रिकॉर्ड होना है वो कर रहा है ये बोलता है या नहीं भी ऐसा आ रहा था रिकॉर्ड हो रहा है जो रिकॉर्ड है वो प्ले हो रहा है है ना इसलिए वो क्या है तत्वित महाबाहो गुणकर्म विभाग यो गुण विभागा कर्म विभागा है ना? गुण विभाग क्या है ये सब कुछ जो विभाग है नाम रूप में ये सब कुछ आ जाता है महाभूतानी से यहां तक जो कुछ है यह सब गुण विभाग है तीन गुणा का ही है यह सब कुछ कर्म विभाग क्या है उसमें होने वाला कर्म इन पर्टिकुलर आध्यात्मिक रूप से शरीर में होने वाला कर्म जो है वो भी गुणकर्म विभाग योग इन दोनों में तत्वित क्या देखता है गुणा गुणेश वर्तन्ते न सज्जते ये भी गुण है वो भी गुण है समान गुण है देखो समान गुण नहीं रहा प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं हो सकता है प्रमाण प्रमेय व्यवहार कब होता है ओ प्रमाण और प्रमेय एक जाति होना है लेकिन प्रमेय एक प्रकार का विभाग एक प्रकार का विकार है प्रमाण और एक प्रकार का विकार है क्या समझा देखो ये प्रमाण मतलब क्या है मेजर करने वाला मापने वाला ओ प्रमेय क्या है मापा हुआ है ना मापा हुआ और मापने वाला दोनों एक जाति होना है है ना अभी कपड़ा का लेंथ है उसको स्केल से ही मेजर करना है वो भी लेंथ है है ना ओ सब्जी है ओ किलोग्राम ये है दोनों वजन है वजन एक ही तत्व है उसमें दो विकार है, है ना प्रमाणा इज द मेजरर मापने वाला मापने वाला ये प्रमेय तो फिक्स है देखो प्रमेय क्या है फिक्स है प्रमाण क्या है एडजस्ट करके करके करके ओ ऐसा है ऐसा समझता है अभी देखो इस बाजू पत्थर रखा है एक केजी का इस बाजू सब्जी डालता है है ना डाल के अभी वो एक बड़ा क्यों कम्बर ऐसा कुछ है पपीता है उसको वजन देखना है अभी क्या करता है इतना वजन फिक्स है यहाँ पर एडजस्ट करता है इसको करता है इसको करता है इसको करता है करके हाँ इतना है ऐसा बोलता है समझा एक को तो फिक्स फिक्स फिक्स रखता है है है यह क्या? यह क्या? यह क्या? Ah, है प्रमेय इसको वो उसी प्रकार इधर उसको वोल रहा है वस्तुतंत्र का मतलब मालूम हो गया ना आपको वस्तुतंत्र क्या है वस्तु जैसा उसके अनुसार प्रमाण उसको मेजर करता है मापता है और उसका कुछ नहीं आता है पक्षपात कुछ नहीं है उसका तुम समझा समझो नहीं तो छोड़ो मैं तो मेरा काम किया हूँ। <laughs> क्या बोलता है मैं तो मेरा काम किया हूं ये समझा क्या गलत समझता है ठीक समझता है आपको छोड़ा <laughs> इसलिए वस्तु तंत्र है प्रमाण प्रमे व्यवहार है ना प्रमाण क्षेत्र ही है तो क्षेत्र है ये जो उसमें अविद्या है तो गलत कर सकता है करो मुझे क्या है <laughs> मेरा काम मैंने कर लिया उसी प्रकार इंद्रिया इंद्रियां धारियन ऐसा बोलता है है ना उसमें ज्ञातृत्व तो नहीं रहता है सर्व प्रमाण प्रमेय वह के सर्व प्रमाण निष्ठा बोलता है क्या देखो सावधानी से सुनो अभी अभी जब अविद्या है तब हम वो एक प्रमाण से नहीं समझ पड़ा नहीं समझा और दूसरे प्रमाण को जाता हूं वो भी नहीं समझा तीसरा जाता हूं। वो किसी प्रकार से नहीं समझा को जाता ऐसा है ना जी वो प्रमाण प्रमे प्रमे व्यवहार में प्रवृत्ति इससे ही आना है वो करता रहता है कब तक करता रहता है देखो उसको, कब तक करता रहता है मैं उसको जानना है नहीं जाना हूं तब तो तब तो प्रणपुर हो रहा है, है ना लेकिन आत्मज्ञानी के बारे में क्या होता है जिसको समझने से सब कुछ समझ में आ जाता है उसको समझा है वो समझा है नहीं समझा देखो हमेशा विद्यावान किसमें वो व्यस्त है इसको देखना उसको देखना वो कैसा है ये कैसा है इसको देख रहा है उसका ज्ञान क्या है कुछ भी होने दो जी लेकिन ये समझ में आ जाता है कब एक वस्तु को समझ समझने से हो जाता उसको वो समझ लिया ये समझ क्या है वो आत्मा ही है ये समझने से सबको समझ में कैसा आ गया क्योंकि ये सब कुछ उसका ही विकार है है ना इसलिए उसको समझने से सब कुछ हो गया अच्छा कुछ भी हो जान लिया इसके बाद उसमें फिर एक बार प्रमाण परमे व्यवहार होता है क्या जी ये कुर्सी ऐसा मैंने जान लिया फिर एक बार ये कुर्सी है क्या फिर एक बार देखना ऐसा है क्या नहीं है इसलिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी ज्ञान में जब परिसमाप्त होता है बाद में नहीं रहेगा प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी एक बार जानने के बाद नहीं रहेगा लेकिन अविद्या में अविद्यावान को क्या होता है ये एक समझा है दूसरा और कुछ है नहीं समझा है जिसको नहीं समझा सिर्फ उसमें प्रवृत्त होता है ऐसा वो करोड़ों करोड़, करोड़ जम लेने के बाद भी उसको होता ही है ये क्या है जान ये क्या है जान ये क्या है जाने जानता ही, ही रहता है लेकिन ज्ञानी के बारे में क्या है जिसको समझने से सब कुछ समझ में आ जाएगा उसको जान लिया प्रमाण प्रवृत्ति परवृत्ति कैसा होता है उसको स्पेशल हो गया ना आपका इसलिए सर्व प्रमाणा निष्ठा बोलता है सर्व प्रमाण नाम निष्ठा बोलता है पर रुकेंगे बोलो ृतिपुरा शेषाषद मंद व्योगे